विषय को लेकर आपके साथ बात करते हैं ताकि आपको उस विषय की पूरी जानकारी आ जाए और आपको अपने करियर बनाने में बहुत आसानी हो इसीलिए हम लोग बात करते हैं तो आज के इस करियर ऑप्शन शो को सजाने के लिए हमारे साथ जयपुर से डॉक्टर सतीश कुमार अवस्थी जी हैं जो प्रिंसिपल स्वास्थ्य कल्याण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड नर्सिंग जयपुर से पधारे हुए हैं और काफ़ी अच्छी बातें उनसे होगी कि नर्सिंग प्रोफेशन में खास करके किस तरह से हम अपना करियर बना सकते हैं या मेडिकल फील्ड में थोड़ा बहुत टचअप हम लोग करेंगे लेकिन खास हम लोग मुद्दा जो रखेंगे नर्सिंग नर्सिंग में कैसे हम अपना करियर बना सकते हैं उस विषय पर बात करने के लिए डॉक्टर सतीश कुमार जी हमारे साथ हैं तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर सतीश कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति नमस्कार जी डॉक्टर सतीश कुमार जी मैं पहली बार आपसे मुलाकात कर रहा हूं और हमारे सभी लिस्नर्स भी आपको पहली बार ही सुन रहे हैं तो हाँ हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताइए हां नमस्कार जी मैं सतीश कुमार अवस्थी वर्तमान में प्रचार्य के रूप में मैं काम कर रहा हूं स्वास्थ्य कल्याण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी नर्सिंग एजुकेशन जयपुर से हूँ जिस प्रकार से ब्रह्म अपना एक मिशन चला रही है निस्वार्थ भाव से समाज सेवा उसी तरीके से हमारा भी स्वास्थ्य सेवाओं में इसी प्रकार का मुहिम है नर्सिंग प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है जिसमें आप तरह तरह के कोर्स कर सकते हैं इसका स्कोप भारत में ही नहीं विदेश में भी काफ़ी है नर्सिंग की शुरुआत की जन्मदात्री फ्लोरेंस नाइटेंगल जिनको मॉडर्न नर्सिंग ना लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है जी जी जिनका जन्म 12 मई 1820 फ्लोरेंस इटली में हुआ था वहीं से नर्सिंग की शुरुआत है जो भी नर्सिंग प्रोफेशन में जाना जा जाना चाहता है उसके मन में ये विश्वास होना चाहिए समाज सेवा के प्रति मरीज सेवा के प्रति नर्सिंग में हम प्रोफेशन में नरमय नारायण की सेवा देखते हैं कई तरीके हैं जिससे हम लोगों की सहायता कर सकते हैं सेवा कर सकते हैं जिससे आपको आत्मसंतुष्टि और अपना विश्वास पैदा होता है जी जी नर्सिंग की शुरुआत के लिए जो पढ़ाई के लिए जिसका करियर चुनने के लिए अगर आप एडमिशन भी लेना चाहते हैं जी जी। एक है एएनएम कोर्स जिसको ऑगजनल ऑगजलरी नर्स मिडवाइफ कोर्स के नाम से जाना जाता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा वो रिकॉगनाइज होता है जिसमें जिसकी अवधि दो साल का कोर्स है किसी भी विषय वाले विद्यार्थी उसमें अपना एडमिशन करा सकते हैं जिसकी उम्र कम से कम 17 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल इसका क्राइटेरिया रखा हुँ, गया हुँ, है इसके बाद आता है जी जिसको हम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का कोर्स कहा जाता है इस कोर्स की अवधि साढ़े तीन साल है जो लोग ट्वेल्थ पास हैं मेनली इसमें हाँ जो प्रायरिटी uh, दी जाती है वो बायोलॉजी साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं अदर स्ट्रीम्स को भी हम एडमिशंस के लिए एलिजिबल मानते हैं क्राइटेरिया uh -huh. उम्र वही सत्रह साल और कम से कम और पैंतीस साल सबसे ज़्यादा मैगजिम है और ये कोर्स करने के बाद आप मेनली क्लिनिकल एरिया में अपना काम कर सकते हैं समाज सेवा मरीज सेवा आप जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो सब हम इसमें प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को सिखाते हैं इसके बाद एक और नया कोर्स है जिसको हम बीएससी नर्सिंग भी कहते हैं जो कि चार साल का डिग्री कोर्स है उसके लिए आपके पास ट्वेल्थ में बायोलॉजी साइंस होना जरूरी है पीसीबीई फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश इसकी एग्रीगेट मार्क्स के हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से आपका एडमिशन किया जाता है उम्र कम से कम सत्रह साल महिलाओं के लिए ये अट्ठाईस साल पुरुषों के लिए भाइयों के लिए अठ 25 साल रखी गई है अधिकतम अधिकतम 25 रखी गई है इस कोर्स को करने के बाद आप क्लि, ए, क्लिनिकल में भी काम कर सकते हैं हमारे शिक्षा के रूप में आप कॉलेजेस में भी नर्सिंग कॉलेजेस वहाँ पर भी शिक्षक के रूप में काम कर सकते हैं जिन भाइयों बहनों ने GNM कर रखा है जो कि एक डिप्ले डिप्लोमा होता है साढ़े तीन साल का उनके मन में इच्छा है कि मुझे भी आगे बढ़ना है इस क्षेत्र में बहुत सारी सुनहरे अवसर हैं आप अपने आप को बेहतर एक अच्छे अपग्रेडेशन की तरफ ले जा सकते हैं जी जी जिन्होंने GNM किया है उसको वो चाहता है कि मेरी भी एजुकेशन मेरा भी लेवल स्टेटस बढ़ना चाहिए उसके लिए पोस्ट बेसिक बी नर्सिंग कोर्स है जिसकी अवधि दो साल की होती है इसमें एडमिशन के लिए जीएनएम अगर किया है तो उसके एक साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है और फिर आप एज ए एक्सपर्ट रजिस्टर्ड नर्स की तरह काम कर सकते हैं एक नया आयाम नर्सिंग के अंदर ही है जिसको हम कहते हैं एमएससी नर्सिंग मास्टर्स इन नर्सिंग जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट होते हैं होते कोई हैं। कान का है कोई पेट का है कोई दिमाग का है इसी प्रकार से नर्सिंग में भी इसी प्रकार के स्पेशलिटी कोर्सेज भी हैं जिनको मास्टर्स इन नर्सिंग के नाम से जाना जाता है इसके लिए बी एस नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग पास होना जरूरी है एक साल का अनुभव अनिवार्य है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा या तो आपने जीएनएम किया या पोस्ट बेसिक उस अवधि में कहीं पर भी एक साल का आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है इसमें आपके क्षेत्र हैं जिस प्रकार से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है जो मेडिसिन और सर्जरी में रुचि रखता है वो उसको चुन सकता है जो गाँवों में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है ये स्पेशलाइज्ड है हमारे क्षेत्र में काम करने के लिए इसी प्रकार से जो बच्चों के बच्चों से के साथ में काम करना चाहते हैं उसके लिए पीडेटिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है वो भी एक स्पेशलाइज कोर्स है जिनको मानसिक और व्यवहारिक परेशानियां हैं उनके लिए भी एक स्पेशलाइज्ड स्पेसिलिटी है जिसको हम कहते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग अच्छा मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो डिलीवरी है प्रेग्नेंसी है उससे संबंधित एक, एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है जिसको कहा जाता है ऑप्स ओ नर्सिंग जिसको ऑप्शिकल गाइनिकोलॉजिकल नर्सिंग के नाम से जाना जाता है ये सभी हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं इस कोर्स की अवधि दो साल की होती है जिसमें जो इच्छुक है इसमें एडमिशन लेने के लिए उसको बीएससी नर्सिंग रजिस्टर्ड होना जरूरी है स्टेट नर्सिंग काउंसिल में वो कहीं पर भी अपनी सेवाएं दे सकता है विशेषज्ञ सक इसका अंतिम पड़ाव जिसको एम और डॉक्टरेट इन नर्सिंग के नाम से जाना जाता है हुँ, हुँ. जिन भाई बहनों ने एम नर्सिंग किया है इच्छुक है अपने आप को पी करने के लिए जिन्होंने पी करने के इच्छुक हैं वो एम करने के बाद एक साल का अनुभव और इसमें फिर आप अपने आप को पी के लिए एनरोल कर सकते हैं जिसकी अवधि कम से कम तीन साल अधिकतम पाँच साल होती है जिसको आपको डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है देश में विदेश में नर्सिंग की बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है इसको ध्यान में रखते हुए डब्ल्यू है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि हमारे देश विदेश में 3.4 पॉइंट मिलियंस नर्सेज की कमी चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे देश में जागरूकता और रुझान बढ़ा है और एक नया कोर्स अभी इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने शुरू किया है जिसको हम कहते हैं नर्स क्लिनिकल प्रैक्टिसनर जिस प्रकार से डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देते हैं दूर दराज क्षेत्र गांवों में जहां पर डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस वर्ष से ही 2016 अक्टूबर से एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसमें जिन भाई बहनों ने नर्सिंग की है उनको ये अलग से एक कोर्स करना पड़ेगा जैसे बी नर्सिंग की है उसका दो साल का एक नर्स प्रैक्टिशनल कोर्स है उस में आपको क्लिनिकल में एज ए रेजिडेंट की तरह काम करना पड़ेगा ट्रेनिंग के दौरान और फिर आपको नर्स प्रैक्टिस लाइसेंस मिलेगा जिससे आप गांव में दूर दराज क्षेत्रों में मेडिशंस भी आप लिख सकते हो डायग्नोसिस भी कर सकते हो इन्वेस्टिगेशंस भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता है तब आप अपने पेशेंट को अपने डॉक्टर या हायर लेवल पर भेज सकते हो नर्सिंग के क्षेत्र में बहुत सुनहरे अवसर हैं बहुत उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं जिन भाई बहनों के मन में ये कहीं जहन में है समाज सेवा नहीं, नहीं। देश सेवा देश प्रेम के लिए ये भी एक तरीका है कि आप सब कुछ छोड़ के जब आप सम, मरीज के संपर्क में आते हो समाज सेवा के रूप में एक बहुत अच्छा कार्य करते हो ये पुण्य का काम है जिससे हम जिसको बीमारी है उसको बहुत बहुत परेशानियों से बाहर निकालने में हम बहुत अपना अहम रोल अदा करते हैं इसी उम्मीद से कि हमारा जो रोगी है वो कष्ट ना पाए जल्दी से जल्दी, जल्दी से बीमारी ठीक होए इसमें होलिस्टिक अप्रोच जी जी जो आध्यात्मिकता है, है। स्वास्थ्य हम शरीर को देख के ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति स्वास्थ्य है हमें उसके हर डायमेंशन को देखना पड़ेगा आज जो हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं उसमें शारीरिक स्वास्थ्य भी है मानसिक स्वास्थ्य भी है सभी चीज़ें हाँ चीज़ सभी चीज़ें एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आपने काफ़ी अच्छी बातें बताया कि नर्सिंग फील्ड में जो है अलग अलग जो कोर्सेस है उसके बारे में आपने हाँ बताया और अलग अलग उम्र वालों के लिए है हाँ और जो जो हायर एजुकेशन की बात अगर करें नए जो कोर्सेस आए हुए हैं जैसे आपने पी एच की बात करी और क्लिनिकल की बात करी है तो इसमें भी हम अपना करियर अच्छा बना सकते हैं और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि इसमें नर्सिंग में आने के लिए किस तरह की आपकी जो स्किल्स है क्योंकि हर व्यक्ति हर जगह फिट नहीं होता यास, हर व्यक्ति की अपनी एक क्वालिटी होती है कि वो तो नर्सिंग फील्ड में मुझे आना है तो मुझे मैं मुझे क्या समझना है किस तरह की क्वालिटीज़ मेरे अंदर होनी चाहिए वो मैं कैसे प्रिडिक्ट करूँ कि भाई ये चीज़ें मेरे अंदर है तो यहाँ सूट होगा और मैं लाइफ टाइम के लिए करियर बनाने वाली होती है बिल्कुल है इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा नर्सिंग प्रोफेशन में सबसे ज्यादा जरूरी आपको पेशेंस धैर्य रखना तरह तरीके के मरीज आ रहे हैं उसमें आपको अपने आप को पेशेंस रखना पड़ेगा आपको स्किलफुल बनना पड़ेगा हुनर हुनर, हुनर है आपके हाथ में जादू है काम करने का तरीका वो बहुत ज्यादा जरूरी है तीसरी चीज एक्सेप्टेंस होना जरूरी है मरीज आता है तरह तरह की बीमारियां तरह तरह का व्यवहार है पड़ेगा, पड़ेगा, समझना पड़ेगा की मेरा दायरा क्या है मेरी जिम्मेदारियाँ माना एक सेवा भाव आपके अंदर हो और मानव सेवा की मानव समर्पण भाव से अगर करते हैं तो ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे की हम लोग हर फील्ड में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ यही है कि हमें इनकम सोर्स क्या मिलेगा फैसिलिटीज़ हाँ क्या मिलेगा तो उस विषय पर थोड़ा बताइए हाँ आपने नर्सिंग करने के बाद अगर जीएनएम किया है तो क्लिनिकल हॉस्पिटल्स जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं प्राइवेट सेक्टर में भी आपको बहुत बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में साथ साथ में गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी आप जा सकते हो बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती है क्योंकि शॉर्टेज है आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें नर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है जी। तो रेलवे डिपार्टमेंट है डी एस डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट भारत सरकार अपने अपने अन्य अन्य डिपार्टमेंट अन अन से भी नर्सेज की भर्ती करती है नर्सेज विदेशों में भी बहुत ज़्यादा मांग है तो आज अगर हम एक एम जिन्होंने की उनके हम पैकेज की बात कर रहे हैं भारत के अंदर ही उनको 30 पैतीस हजार शुरुआत में दिया जाता है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उसमें प्रमोशंस मिलता, मिलता है, है। और एक्सपीरियंस आपको सैलरी भी अच्छी, अच्छी मिलती है, है।, है। लेकिन आपको विश्वास रखना पड़ता है अपने नहीं। नहीं। आप पर आपको हुनर पैदा करना पड़ेगा अपनी पहचान बनानी पड़ेगी एक सर्टिफिकेट मात्र काम नहीं, काम नहीं नहीं करेगा सबसे ज्यादा है अपने हुनर समय, तक वहां समय तक पर रहते हैं और कितनी सेवाएं आपके द्वारा आप प्रोडक्शन क्या देते हैं उसके बिल्कुल, पर बिल्कुल। करता है। ये तो हर जगह आप देख सकते हैं मेरे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूंगा कि बहुत ही अच्छी बात है डॉक्टर सतीश कुमार अवस्थी जी ने बताया और प्रैक्टिकल उनके पास अनुभव है काफी लंबा समय से जो है इस फील्ड में वो सेवा दे रहे हैं एज ए प्रिंसिपल सभी नर्सिंग को टीचिंग भी करते हैं ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं और अलग अलग कोर्सेज के बारे में आपको पूरी तरह से उन्होंने आईना सामने रख दिया की नर्सिंग फील्ड कितने टाइप के आप कोर्सेस कर सकते हैं और कहां कहां आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं चलो अपॉर्चुनिटीज की यहां बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वांटेड है <laughs> <नहीं>। बहुत सारी <laughs> तो उम्मीद ये नहीं होगा कि आपको कब मिलेगा काम वैसा कुछ भी नहीं है इसमें आप तुरंत अगर पास आउट हो जाते हैं तो आपको नौकरी पक्की है लेकिन बाद में आता है कि आपका पैकेज अगर आपको अच्छा चाहिए आप अच्छा एक सम्मानजनक अगर करियर बनाना चाहते हैं उसी में तो आपको थोड़ा प्रोडक्शन जरूर देना पड़ेगा थोड़ा मेहनत जरूर करना पड़ेगा सबसे बड़ी बात है हमने कोई भी एजुकेशन ली जब तक हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे जो बदलाव आ रहा है तो ये उसके लिए हमें अपडेट होना पड़ेगा टेक्नोलॉजी आ जी जी जी आ आ रही नए रहे हैं, प्रोसीजर्स उसके साथ हमें, उसके समझ साथ में हमें समझना पड़ेगा हमको उस काबिल बनाना पड़ेगा जो भी बदलाव है आज हम सर्जरी की बात करें पुराने जमाने के और आज के जमाने तो में बहुत आज रोबोटिक सर्जरी है तो हमें भी उस तरीके से अपने आप को अपडेट करना है इसी उद्देश्य से जैसे कि ब्रह्म कुमारी जी ने जी, रखा जी, है यहाँ पर कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप मैं सभी मेरे भाई बहनों से ये दरखास्त करता हूँ कि जहाँ जब भी आपको मौका मिले इस प्रकार के कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप सेमिनार जरूर अटेंड करें जिससे आपका सोचने का दायरा बढ़ता है अपने आपको को नया सीखने को मौका मिलता है हमारे चेयरमैन हैं डॉक्टर एस एस अग्रवाल जो कि वर्तमान में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रसिडेंट हैं उन्होंने भी इसी तरीके की हम जो हर बार सेमिनार वर्कशॉप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं उद्देश्य एक है कि नर्सेस हम सब अपने आप को उस लेवल तक अपडेट करते रहें आपने 20 साल पहले डिग्री ली है और आज नया क्या है वो नहीं जाना है तो आप किस तरीके से उम्मीद रख सकते हो सेविग बात, सेविग। तो इसलिए जरूरी है बहुत ही अच्छी बात आपने हमारे बीच में रखा मुझे लगता है की हमारे विद्यार्थी मित्रों को ये बातें समझना बहुत जरूरी है क्यूँकी कई बार ऐसा होता है की आपके पास जो चीजें जो ज्ञान है वेल एंड गुड उसको कोई मना नहीं है लेकिन जैसे जैसे समय के साथ जो चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं उसकी थोड़ा नोह आपके पास ज़रूर होना चाहिए ताकि आपको जब वो चीज़ें किसी ने पूछा तो आपको बताने में भी आप सक्षम रहे या बाईस आपको वहाँ रहने अगर वह वहाँ कुछ करने का अगर मौका मिल जाता है तो आप उसके बारे में बिल्कुल अपने मन को खुला करके आप यस मैं कर सकता हूँ मुझे बताइए डेट्स वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए मैं जानता हूँ ये चीज़ नहीं चलेगी क्योंकि आप जो हैं वो जो जानते हैं दोनों जन जानते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में होता है वहाँ ओपनली लर्निंग होता है अब यस यस करते कैसे करना आप जानते हुए भी अगर सामने वालों को जब पूछ लेते हो कि मुझे बताइए कैसे करना तो वो बहुत अच्छी तरह से आपको बता पाएगा बिल्कुल, अगर आप जानते हैं ऐसे बोल के अगर गलत कर देंगे तो वो बड़ा मिस्टेक हो जाएगा एंड वो किसी भी चीजों को जो है सफल नहीं बना पाता तो इसीलिए जरूरी है कि मैं चाहूंगा कि हम जितने भी बड़े हो ऐसे भी संत महात्मा कहते हैं कि जुग झुग शिक्षित मरमर यानी आप अंत तक सीखते रहते हो और सीखने की कला है सीखते रहो और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ जब आप सीख गए ये अगर आपके पास आती है तो बड़ा मुश्किल चीजें आती हैं क्योंकि वर्तमान समय में आप देखते हैं इवन छोटी सी मोबाइल की अगर बात आप लोग ले ले आपके पास है, तो कितनी सारी वर्जन उसमें आ रहे हैं और कितने सारे एप्लीकेशन्स आ रहे हैं जो हम तक नहीं हमें उसके बारे में जानकारी भी नहीं ले यूज कर रहे हैं तो अपग्रेड होना बहुत जरूरी है सतीश कुमार जी ने बहुत ही अच्छी बात बताया कि किस तरह से आप अपने आप को अपग्रेड रखें और चीज़ों को ओपनली लर्निंग जैसा आप रहेंगे तो बहुत अच्छा आप काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा सफल व्यक्ति आप बन सकते हैं तो मुझे लगता है कि वक्त अब कह रहा है घंटी बज गई है आपसे हाँ। इजाज़त चाहे की तो मैं चाहूंगा डॉक्टर सतीश कुमार अवस्थी जी जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें मेरा आप सभी से एक ही अनुरोध है सीखने की कोई उम्र नहीं होती हमेशा हम सीखते रहें हमारी सोच अच्छी रखें दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा रहे यही मैं कामना करता हूँ और हम ऐसा काम करें कि जिससे हमारे नर्सिंग प्रोफेशन की एक अच्छी इमेज अच्छा लोगों के सामने इसका जो सोचने का दृष्टिकोण डेवलप हो मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो देश विदेशों में काम कर रहे हैं मैं भली भांति जानता हूं mm -hmm. उम्मीद करता हूं कि वी विल डू इट वेरी परफेक्टली स्किलफुली एंड वी विल हैव द प्रॉपर नॉलेज एंड वी विल प्रैक्टिस इट विद प्रॉपर फेथ एंड proper healing ले जी थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा अगर आप फोन नंबर दे सकते हैं हमारे हाँ। विद्यार्थी मित्रों को ताकि उनको नर्सिंग प्रोफेशन में कहाँ कैसे जाना है क्या फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में अगर वो जानकारी आपसे लेना चाहे तो जरूर एक बार बिल्कुल नंबर बता दीजिए बिल्कुल मेरा मोबाइल नंबर है नाइन फोर थ्री जीरो, थ्री जीरो तो ये डॉक्टर सतीश कुमार अवस्थी का नंबर है जो प्रिंसिपल ऑफ स्वास्थ्य कल्याण इंस्टीट्यूट मेडिकल, मेडिकल टेक्नोलॉजी नर्सिंग एजुकेशन जयपुर तो में है तो आप जब भी चाहें आपको नर्सिंग के प्रोफेशन में अगर करियर बनाना है तो इनसे ज़रूर बात करके आप ट्रेनिंग कहाँ कहाँ मिल सकता है कैसे आप उसमें अच्छा कर सकते हैं वो सारी बातें इसे आप सुन सकते हैं समझ सकते हैं तो चलिए आप अपना करियर में बहुत अच्छा करें ब्राइट करें आप सफल रहे अपने करियर बनाने में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर सतीश कुमार अवस्थी को दीजिए इजाज़त नमस्कार धन्यवाद मुझे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 हे hey.